लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ऊं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय यस्य आस्य नंदनोंभ्यासो यस्कमगल वाग्म जगत्पिबती विसर्ग आदि नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराकुर तस् हरे पदकमल श्री वंदे श्रीचतन्यदेव से वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून् वैष्णवाई श्रीप श्री साग्र जा सह गणरघुनाथन्वित सजीव साद्वैतम सवधूत परजन सहित श्री श्री कृष्ण चैतन्य श्री राधा श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पादान सहगणलताी श्री विशाखान्विता नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्या तयकुभ्य कृपा सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभौ करुणाबुराशे हे ऊप दुर्गतजन दयावलोक हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दास श्री जीव मे कुरुत मंद मते हृदया वृंदावन बिहारी परम मंगल श्री चैतन्य चरतामृत पचासवीं प्यार ए मत गौर राय हाय हा कृष्ण गोपी भाव हृदय तार के बाक्य बिलपय गोविंद दामोदर माधवे श्री कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार एमत गौर राय श्री गौर सुंदर, इसी प्रकार विषादे करे हाय हाय विषाद करते हुए अत्यंत व्याकुल होते हैं हाय हाय करते हाय कब कृष्ण मिलेंगे कब कृष्ण मिलेंगे ये ऐसा कह रहे हैं हा कृष्ण तुम्हें गेला कौती और श्रीमंद महाप्रभु कह रहे हैं कि हे गौरांगदेव हे कृष्ण गौरांगदेव कह रहे हैं कि हे कृष्ण तुम कहां चले गए कहां चले गए श्रीमंद महाप्रभु के हृदय में गोपी भाव हृदय उनके हृदय में गोपी भाव विराजमान है गोपी का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों के द्वारा सभी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करे उसका नाम है गोपी गोभी ही प्यवती इंद्रियों के द्वारा जो श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करे उसका नाम गोपी गोपी का दूसरा अर्थ है गोभी पायती अपने अंतकरण बहिकरण सबके द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्र right, और अंतकरण तीनों इंद्रियों के द्वारा जो श्री श्याम सुंदर को निज प्रेम रस का पान कराए श्याम सुंदर के माधुर्य का पान करे अपने माधुर्य का पान कराए अथवा गोपी गोपी का तात्पर्य है कि जो गो माने वाणी वाणी के द्वारा जो जगत का पालन करे माने उनकी जो वाणी है गोपियों की वही संपूर्ण जगत का पालन करने वाली होकर के विराजमान है उन्होंने जो वचन कहे उन्होंने जो गीत गाए उन गीत के द्वारा प्रेम का विस्तार किया और प्रेम का विस्तार करके संपूर्ण जगत का पालन करे तो वो माने वाणी के द्वारा जगत का पालन करने वाली अथवा गो का तात्पर्य है संपूर्ण पृथ्वी उस पृथ्वी का संपूर्ण सृष्टि का वे पालन करने वाली हैं यदि कृष्ण लीला प्रकट नहीं हुई होती इन गोपियों का प्रेम प्रकट नहीं हुआ होता तो रसिक जन उत्पन्न ही नहीं, नहीं होते और प्रेम ही आधार होकर के विराजमान है उस प्रेम के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का पालन करने वाली तो पृथ्वी का पालन करने वाली वाणी का पालन करने वाली इंद्रियों के द्वारा श्याम का पालन करने वाली श्याम के माधुर्य के द्वारा अपना पालन करने वाली जो होकर के विराजमान है वे गोपी हूं ऐसी वे गोपी है गोपी का एक अर्थ है वो है जो गोपनीय वस्तु अपने प्रेम को सदा छपा करके रखें गोपनीय करके रखें ऊपर से दिखाएं ऐसी जैसे हम कामिनी हैं, परंतु भीतर कामना जिनमें नहीं है तो भीतर जिन, जिन में केवल श्याम सुंदर को सुख देने की भावना ही है उसका नाम गोपी माने अपने काम को प्रकट करते हुए अपने प्रेम के द्वारा श्याम सुंदर का पालन करने वाली है गोपनी होकर के प्रेम को जो रखे छपा करके प्रेम को रखे परंतु कभी कभी छपा करके रखते हुए भी वो प्रेम बाहर प्रकट हो जाए जैसे श्री गोपी गीत के सत्रह अठारह श्लोकों में प्रेम को छपा करके रखा और उन्नीसवे श्लोक में वह प्रेम सामने प्रकट होगा यदेश चरणाम ये तत्सुखी भाव उन्नीसवे श्लोक में प्रकट हो गया अठारहवें श्लोक में अठारह श्लोकों में ऐसा लग रहा है कि जैसे गोपियों को स्वयं की गरज है श्याम सुंदर के द्वारा अपने जीवन की वे रक्षा करना चाहती हैं, स्वयं की गरज है पंत उन्नीसवें श्लोक में प्यारे हम अपने लिए तुझसे मिलन करना नहीं चाह रही हैं, बल्कि तुझे सुख देने के लिए तो तेरे साथ में मिलन करना चाह रही है ये जो भीतर का छपा हुआ भाव था वह उन्नीसवे श्लोक में सामने प्रकट हो गया तो इस प्रकार गोपी शब्द के प्रमुखतः पांच अर्थ हुए अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को तृप्त करना श्याम सुंदर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनके द्वारा अपनी इंद्रियों को तृप्त करना अपनी वाणी के द्वारा प्रेम के सिद्धांत को जगत के सामने प्रकट करना अपने प्रेम के आचरण के द्वारा प्रेम का एक आदर्श सामने प्रस्तुत करके कि प्रेम कैसी वस्तु है उस प्रेम तत्व के द्वारा संपूर्ण जगत की रक्षा करना और तत्सुखी भाव इसको गोपन करके काम भाव के किसी संपुट में तत्सुखी भाव प्रेम इस प्रेम भाव को कहीं सामने प्रकट करना इस प्रकार पांच विभिन्न मुख्य अर्थों को प्रकट करती हुई जो विराजमान हो उनका नाम गोपी गोपी प्रेम तो गोपी भाव हृदय तार वाक्य बिलपय श्री महाप्रभु श्री गोपी भाव धारण करके ये जो गोपी हैं जितने भी ये श्री किशोरी जू से ही उत्पन्न होने वाली हैं, किशोरी जी ही अनेक अनेक भावों को धारण करके श्याम सुंदर को संतुष्ट करना चाहती हैं इसलिए श्री प्रिया जी का नाम हुआ गोपी जन अर्थात अनेक गोपियों के स्वरूप को धारण करके गोपियों के समूह जन माने समूह उनको धारण करके जो श्याम सुंदर को सुख प्रदान करें इसे गोपी जन, सब गोपियों की अवतारिणी हो करके श्री राधा का विराजमान हुई और उनके बल्लभ होकर के श्री श्याम चुंदर विराजमान ये गोपीजन बल्लभ माने श्री राधाकांत गोपीजन का तात्पर्य है अनेक गोपियों के रूप धारण करके श्यामचंदर को सुख देने वाले और उनके बल्लभ श्री श्याम सुंदर होकर के विराजमान हुए <coughs> तो गोपी भाव हृदय करी गोपियों का भाव हृदय में धारण करके अर्थात अपनी इंद्रियों से शाम सुंदर के माधुर्य का पान करना अपनी इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को प्रेम माधुर्य का पान कराना अपने वचनों के द्वारा संपूर्ण शास्त्र उसके परम परम उपास्य रूप में श्री कृष्ण की स्थापना करना संपूर्ण जगत के सामने प्रेम का एक आदर्श उपस्थित करके जगत को सर्वोत्तम कृष्ण प्राप्ति कृष्ण वशीकरण के उपाय प्रेम को प्रकट करना और उसके द्वारा जगत का पालन करना प्रेम सेवा के द्वारा और अपने प्रेम को काम के प्रकाशन के द्वारा तत्सुखी भाव जो निज प्रेम है उस प्रेम को छपा करके रखना इस प्रकार अनेक प्रकार से श्री श्यामचंदर की सेवा करते हुए विराजमान हैं तो गोपी भाव को हृदय में धारण करके तार वाक्य बिलपे गोपियों के वाक्यों में ही श्रीमद महाप्रभु बिलाप करते हैं तो कभी आत्मा आत्माभिव्यक्ति का एक तरीका होता है कि किसी दूसरे के नाम लेकर के अपने भाव को प्रकट करना कभी स्वयं में जो फर्स्ट पर्सन है उस फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन के रूप में किसी भाव को व्यक्त करना है दोनों में ही आत्माभिव्यक्ति अपने आप का ही प्रकाशन परंतु तो कभी उर्मिला के नाम से श्री राधिका के नाम से श्री जानकी जी के नाम से किसी अन्य नायिका के नाम से अपने हृदय के भाव को कभी व्यक्त करता है उनके साथ में पादात्म होकर अपने को प्रकट करता है और कभी शैली में वह अपने भाव को प्रकट करता है कभी फर्स्ट पर्सन के रूप में और कभी थर्ड पर्सन के रूप में वह अपने भाव को प्रकट कर सकता है परंतु दोनों ही स्थितियों में वह आत्माभिव्यक्ति ही करता कर रहा है यहां पर श्रीमद महाप्रभु श्री राजा भाव उन अवस्थित हैं कभी राधिका के नाम से गोपी के नाम से और कभी साक्षात अपने स्वरूप के नाम से कि मैं तेरे में व्याकुल हो रही हूं ऐसा कहते हुए श्री महाप्रभु विलाप करते हुए विराजमान होते हैं यह केवल शैली का अंतर है तत्व महाप्रभु अपनी ही भावा भाव्यक्ति कर रहे हैं आत्मा भी कर रहे हैं और महाप्रभु भीतर कृष्ण हैं और कृष्ण बन करके कृष्ण का ही आस्वादन ले रहे हैं राधा भाव द्विती से युक्त होकर के कृष्ण का आस्वादन ले रहे हैं तो गोपी भाव तार हृदय स्वयं में भाव धारण करके तार बाके बिल पड़े कभी मैं की शैली में और कभी श्री राधिका गोपी उनकी शैली में बिलाप कर रहे हैं गोविंद दामोदर माधवे हे गोविंद हे दामोदर हे माधव ये तीनों संबोधन अद्भुत हैं इनमें जो भाव की गंभीरता है तीनों संबोधन तीनों नाम वो अपूर्व हैं विरह की अतिशय ऊंची स्थिति में ये तीन नाम प्रकट हो रहे हैं गोविंद का तात्पर्य है मेरी संपूर्ण इंद्रियों को के रक्षक होकर के तू विराजमान है गा रक्षकत्व इति गोविंद हाँ, तू यदि रक्षा नहीं करेगा तो फिर क्या ये दे की इंद्रिया जीवित रह सकती हैं क्या इतना गंभीर भाव अथवा गोविंद का एक भाव है कि प्यारे मेरी संपूर्ण इंद्रिया तेरे सुख के लिए समर्पित है गहविंदती गोविंद इसे गोविंद नाम ये अत्यंत गूढ़ नाम है अत्यंत रहस्यपूर्ण रसमय नाम तो मेरी इंद्रियों का रक्षक होकर के तू विराजमान अथवा मेरी इंद्रियों का स्वामी होकर के तू विराजमान रक्षक और स्वामी ये दो भाव इन सारी इंद्रियों के द्वारा मैं तेरी ही सेवा करना चाहती हूं मेरी सेवा को तू स्वीकार कर ये देह मन प्राण सब तेरे लिए समर्पित हैं एक ये भाव गोविंद के द्वारा प्रकट हो रहा है के गह रक्षकत्विंद और जो इंद्री है उनका तू स्वामी होकर के भी विराजमान रक्षक भी है और स्वामी भी है ये दोनों तो गोविंद कहकर के जितने भी अंतरंग क्षण हैं उन सारे अंतरंग क्षणों के संपूर्ण माधु, माधुर्य को और संपूर्ण सेवाओं को तू ग्रहण करने वाला है उन अंतरंग सेवा को मेरी स्वीकार कर हाँ गोविंद हो करके मेरा रक्षक और मेरा पाल, आ, मेरा पाल स्वामी हो हो करके करके मेरी इंद्रियों का रक्षक और स्वामी दोनों आज तू मुझसे क्यों दूर हो रहा है ये उल्हाना वह भी कहीं बिराजमान इस उल्हाने को प्रस्तुत कर रही हैं तो भीतर मान गोविंद कह करके और मान के भीतर भी पूर्ण समर्पण एक और मान है दूसरी ओर समर्पण है ये गोविंद शब्द इतना गंभीर होकर के विराजमान और परम निकुंज में अत्यंत रहस्यमय जो सेवा एकांत की जो सेवा है सर्वात्म जिसमें स्वार्थ का कहीं स्पर्श मात्र भी नहीं है उस सेवा को प्यारे तू ग्रहण कर क्यों मुझे वंचित किए हुए है यह गोविंद शब्द के द्वारा ये गोविंद ऐसा कहकर के मेरा रक्षक होकर के क्या मुझे मर जाने देगा मेरा स्वामी हो करके यदि मैं तेरी सेवा नहीं करूंगी तो मैं कैसे जीवंगी मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी होकर के तू ही विराजमान है और सभी इंद्रियों से मैं तेरी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हूं ये भाव गोविंद शब्द में प्रकट हो रहा है और ऐसा गोविंद होकर के गारक्षकत्विंदती इस भाव को प्रकट करते हुए अब मुझे क्यों वंचित कर रहा है ये उल्हाना भी विराजमान है और हा खाते हुए प्रार्थना भी विराजमान तो एक और दीनता दूसरी ओर प्रार्थना व्याकुलता यह गोविंद शब्द के द्वारा कहीं प्रकट हो रही है दामोदर बल्हरी शब्द दामोदर शब्द में कितनी भाव प्रवीणता विराजमान है गंभीर विराजमान है कि तू प्रेम के बशीभूत होकर के जब यशोदा मैया के बंधन में बध गया कृपाल का तुझ में अपूर्व रूप से विराजमान है भक्तवसलता का दर्शन कराने के लिए दर्शन कराने के कारण तेरा दामोदर नाम प्रकट हुआ प्यारे हमारे प्रति क्यों तू इतना क्रूर हो रहा है इतना निष्ठुर क्यों हो रहा है जब तू प्रेम के बंधन में बंध गया मेरे द्वारा भी तू बांध लिया गया राधा रानी के द्वारा भी अपनी धमिल जो बहनी है उस बैनी की माला के द्वारा श्याम सुंदर को कभी बांध लिया गया नमस्ते सुदाम ने स्वर दीप्त धाम ने तो दियो दराया धाम ने नमो राधिकाई तो प्रियाई तो वो फूल की माला परम धन्य जो तोड़ी नहीं जा सकती है प्रेम की जो माला है उस प्रेम की माला को भी तोड़ा नहीं जा सकता है तो दामोदर में भक्त बत्सलता पूरी तरह से प्रकट होती है आज आज वो भक्त बत्सलता तेरी कहां गई ऐसा क्यों कर रहा है क्यों हमको रोला रहा है गोविंद दामोदर और दामोदर कह के माधवे थी मां माने लक्ष्मी उनका तू धाव माने पति होकर के विराजमान हमको सदभा स्वरूप तब प्राप्त होगा जब हम यदि लक्ष्मी स्वरूपा हैं तो लक्ष्मी स्वरूपा मां स्वरूपा हैं तो उन मां का धवा होकर के उन माँ का पति होकर के तू विराजमान तब होगा हम लक्ष्मियों का पति होकर के तू जब विराजमान होगा तो आज सहजो जुड़ा हुआ संबंध है अनाज काल से जुड़ा हुआ जो माधव संबंध है लक्ष्मीपति जो संबंध है वृज की लक्ष्मी यदि हम हैं तो उस नाम को क्यों आज दूर करने पे टिका हुआ है ये उल्हाने का जो भाव है ये माधव शब्द में विराजमान है हम तेरी परमसुया प्रिया होकर के विराजमान हैं ऐसी परमसुआयाओं का त्याग करके अपना जो चरंतन माधव नाम है उस माधव नाम को क्यों बट्टा लगा रहा है उसके सामने प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा कर रहा है हमारे पास में आकर के हमारे साथ में ही तू क्रिया कर तो गोपी भाव हृदय राधिका हूं इस भाव को धारण करके अपनी संपूर्ण इंद्रियों से तेरी सेवा करना चाहती हूं तेरी शब्द स्पर्श रूपरस माधुर्य का अपनी इंद्रियों से आस्वादन करना चाहती हूं सेवा ही आस्वादन है मेरे लिए और मैं अपनी वाणी के द्वारा अपने हृदय के पूरे भाव को तेरे सामने कहीं प्रकट नहीं कर सकती हूं कुछ कुछ उनको प्रकट कर रही हूं परंतु मेरी वाणी ही एक आदर्श होकर के एक मानक बन करके विराजमान होगी ऐसी वाणी के द्वारा संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली और अपने प्रेम के आदर्श के द्वारा संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाली होकर के हम निज प्रेम को भले म के आवरण में गोपनीय रखें परंतु तत्व तेरी सेवा करना चाहती हैं। गोपियों के इस भाव को अपने हृदय में धारण करके श्री प्रिया उस समय विलाप कर रही है अर्थात व्याकुलता व्याकुल होकर के प्यारे के मिलन को चाहना प्यारे के मिलन की प्रार्थना करना उसका नाम है विलाप। विलाप का लक्षण है कि जहां प्यारे के मिलन की प्रार्थना करने की, करते हुए कोई वचन कहना ऐसे वचन जो जिनमें प्रार्थना स्पष्ट हो रही है ऐसे प्रलाप के विलाप के बचन वे कह रही हैं और कहते हुए गोविंद शब्द में जाने कितने भाव दामोदर शब्द में न जाने कितने भाव और माधव शब्द में न जाने कितने भाव उनको प्रकट कर देती हैं गोविंद शब्द में वही तो हम गोपियों की इंद्रियों का रक्षक और उनका भोक्ता होकर के विराजमान हैं प्यारे यदि ये गोपियां तेरी सेवा नहीं करेंगी तो इनका गोपी नाम सार्थक नहीं होगा हमारी इंद्रियों का तू स्वामी होकर के विराजमान स्वामी के बिना हम व्याकुल हो जाएंगी हमारी इंद्रिय धारण करना यह सब व्यर्थ हो जाएगा ओ दामोदर अरे परम कृपालु प्रेम प्रेमता में बध जाने वाला सर्वज्ञ होकर के भी हमारे सामने मुग्ध होकर के अंजलि बांध करके प्रार्थना करने वाले अरे दामोदर हमारे प्रेम के बंधन में बधा हुआ होकर के हमसे प्रार्थना करने वाला कि न पारे हम न पारे हम गोपियों में तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं ऐसा हे दामोदर हे माधव प्यारे हम यदि लक्ष्मी स्वरूप हैं, तो हमारा पति तू ही है हमारा जो नित्य प्रिय वह तू है परम सूया होकर के हम तेरी विराजमान हैं, हमारा तेरा जो संबंध है वो अग्नि ब्राह्मण काल और मंत्र इन चार के अधीन नहीं है वह नित्य संबंध होकर के विराजमान है तू स्वाभाविक होकर स्वाभाविक रूप में ही हमारा धर्म हमारा स्वामी होकर के विराजमान है और तेरे कारण ही हम नित्य सदभाव होकर के विराजमान है वो माधव कहा तब ये स्वरूप राम राय का नाना उपाय उस समय श्री स्वरूप राम राम राय ये अनेक प्रकार के उपाय कहकर के माने समझा करके कभी श्री श्याम सुंदर का नाम सुना करके कभी उनका चित्र में दर्शन करा करके कभी उनकी कोई प्रसादी वस्तु सामने उपस्थित करके श्री प्रिया राधा उनके विरह को शांत करते हैं तो तभी स्वरूप राम राय कवि नाना उपाय अनेक उपाय करके माने नाम श्रवण लीला श्रवण कृष्ण चित्र दर्शन कृष्ण कथा का श्रवण कृष्ण संबंधी किसी वस्तु उनका आग्रह करा करके उनको सुघा करके प्रिया की मूर्छा दूर करते हुए अनेक अनेक उपाय से श्री प्रिया को बाह्य ज्ञान कराते हैं प्रिया को बहरे दशा में लाने का प्रयास करते हैं और प्रभु करे आश्वासन प्रभु को आश्वासन प्रदान करते हैं कि श्याम सुंदर कह गए हैं कि आया से इत दौतिक मैं जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा दौत्य कहीं में बहुचन का जो प्रयोग है उसके द्वारा ये दिखाया कि त्रवाचा करके और अनेक अनेक दूतों के द्वारा फिर बाद में भी अनेक अनेक दूतों के द्वारा श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया है वे अपने वचनों को अवश्य ही सत्य करेंगे ऐसे सखी आश्वासन प्रदान करती हैं और उन्होंने किया भी ऐसा ही है कभी उद्धव को भेज करके हमको आश्वासन प्रदान किया कभी पत्र का भेज करके उन्होंने हमको आश्वासन प्रदान किया और कभी श्री बलदेव अपने से अभिन्न स्वरूप उनको भेज करके हमको आश्वासन प्रदान किया और अनेक अनेक बार कभी स्वप्न में कभी प्राकृत्य में और कभी पुनरागमन में इन तीन पद्धतियों के द्वारा वे अनेक-अनेक बार हमारे पास में आए तो गोपियों का त्याग कभी भी नहीं है जाते समय तीन त्रवाचा भरना यह दौतिक का एक अर्थ हुआ दौतिक तात्पर्य तीन तीन दूतों को भेज करके कभी पत्रकार रूपी दूत कभी उद्धव रूपी दूत दूत और कभी श्री बलदेव रूपी दूत को भेज करके उन्होंने धैर्य प्रदान किया दो, ही का एक तात्पर्य है कभी स्वप्न में दर्शन दे करके कभी प्रति रात्रि साक्षात आविर्भाव करके है वो साक्षात आविर्भाव परंतु तो उसको गोपी समझती हैं कि ये हम स्वप्न देख रही हैं परंतु तो साक्षात आविर्भाव करके और कभी स्वयं भी दंत का बध करके ब्रिज में आकर के साक्षात रूप में भी पुनरागमन करके ब्रिज में उन्होंने अनेक अनेक बार धैर्य प्रदान किया है अतः सखे घबरावे मत शिख श्याम सुंदर अवश्य आएंगे आएंगे तो दौत्य कई के तीन भाव हो गए आम्रेडन दौत्य कई का दूसरा भाव हुआ कई कई दूतों को भेज करके और तीसरा भाव हुआ कई पद्धतियों से हमारे पास में आकर के कभी अः पत्रिका की पद्धति से कभी आविर्भाव की पद्धति से कभी स्वप्न की पद्धति से और कभी स्वयं प्रत्यावर्तन करने की पद्धति से लौटकर आने की पद्धति से हमारा वे रक्षा करते हुए विराजमान हुए हैं ऐसे श्री महाप्रभु उनको स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद ये आश्वासन प्रदान कर रहे हैं गायन संगम गीत और उस समय विरह के भाव को त्याग करके संगम के गीत गाने लगते हैं प्रभु फेराए चित्त और उन गीतों का दर्शन करा करके प्रभु के चित्त को फिरा देते हैं मिलन के गीतों का गायन करके श्री प्रभु के हृदय में अपूर्व आनंद उत्पन्न कर देते हैं क्योंकि हमारे रसकों की बोली है वृंदावन की कि पद उठे पर्दा उठे पद उठे पर्दा उठे मिलन के गीत पद का गायन नहीं है मानो वह मिलन का पर्दा उठ गया है और उसमें मिलन का दर्शन होने लगे तो मिलन के किसी पद का गायन करना वह मानो मिलन ही करा देना है वाणी श्री ध्रुवदास की जिनन बनाए नैन दुर्दास जी की जो बाणी है रसकों की जो बाणी है वो वाणी नहीं है वो हमको चश्मा देते हैं जिसे किसी वस्तु को हम देख सकते हैं तो ये वाणी नहीं है ये नेत्र है तो वाणी श्री द्रदास के जनन बनाई नैन द्रदास की जो बाणी है वो वो है जो नेत्र ही मानो अंधे को नए नेत्र ही प्रदान कर दिए गए तो ये वाणी साक्षात दर्शन कराने वाली होकर के विराजमान ऐसे प्रभु को जब संगम के गीत सुनाते हैं तो संगम के गीत सुना करके प्रभु किचे स्थिर मन प्रभु का मन उस समय कुछ स्थिर हो जाता है उन मिलन के गीत को सुना करके विरह का भाव दूर हो जाता है और भावांतर करके मिलन की प्राप्ति होने लगती है ए मत विलोपित अर्धरात्र गेल इस प्रकार विलाप करते हुए रात्रि व्यतीत हो गई श्रीमंत्र महाप्रभु के मन में आशा निरंतर निरंतर बनी हुई है यहां एक साहित्यिक संदर्भ है कि विरह और जो शोक रस है विरह और शोक इन दोनों में अंतर है शोक में आशा समाप्त हो जाती है कि प्यारे का अब मिलन हो सकता है यह आशा नहीं रहती तो उसको हम कहते हैं शोक रस पंत विरह में यह आशा बनी रहती है कि प्यारे आएंगे तो कनोण रस और श्रृंगारस में यही अंतर है चेष्टाएं एक सी हैं पंत तो करुण रस में आशा समाप्त हो जाती है जबकि विरह रस में व्योग सुन में प्यारे आप मिलेगा यह आशा बनी रहती है ये दोनों में मूलभूत अंतर चेष्टाएं एक सी है बिलाप उसमें भी है व्योग में भी बिलाप है शोक में भी करुण रस में भी परंतु तो वहां मिलने की पुनः आशा नहीं है और यहां पर मिलने की आशा बनी रहती है। तो स्मृति गुण कथन उद्वेग प्रमाद उन्माद संज्वर, अभिलाषा अनुचिंतन मरण ये जितनी भी दशाएं हैं दस दशाएं ये दस दशाएं दोनों में है करुण रस में भी है और विरह रस में भी है परंतु विरह रस में आशा है परंतु करुण रस में आशा आगे मिलने की नहीं रहती है तो श्री प्रियागण ये ही विवेचन कर रही हैं कि हे दामोदर तू कहा है कहां है अर्थात तू कृपालु हो करके मां के बंधन में बच गया क्या अब हमारे ऊपर तू कृपा नहीं करेगा कृपा नहीं करेगा मत अर्ध रात्रि गई इस समय विलाप करते हुए आधी रात्रि व्यतीत हो गई गंभीर आते स्वरूप गोसाई प्रभु के शो उस समय श्री स्वरूप गोसाई ने बड़ा प्रयास करके महाप्रभु को गंभीरा में उनकी कोठरी में उनकी गुफा में शयन कराया है गंभीरा में महाप्रभु की जो गुफा उसमें शयन कराया है उसका नाम गंभीरा ही है महाप्रभु सदा गंभीर भाव में ही वहां रहते प्रभु के स्वाया रामानंद गेला घर प्रभु को शयन करा के श्री रामानंद जैसे तैसे घर गए बहुत देर रात्रि श्री राय रामानंद घर तो पास में ही है गंभीरा के कुछ दूरी पर ही है तो श्री रामानंद अपने घर में गए स्वरूप गोविंद स्वाय गंभीरारे द्वारे और उस समय स्वरूप ने श्री गोविंद को गंभीर आके द्वार के ऊपर ही शयन कराया कि महाप्रभु उनका ध्यान रखना तो श्री गोविंद ये द्वार के ऊपर सो रहे हैं प्रेमादेश प्रभु गढ़ गौर मन नाम संकीर्तन करे बस करे जागरण उस समय श्री महाप्रभु प्रेम में महाप्रभु का चित्त द्रविभूत हो रहा है गरगर -गर मन हो रहे हैं कंठ भी गरगर हो रहा है और मन भी द्रविभूत हो रहा है गरगर -गर मन है द्रविभूत ध्रुवीभूत हो रहा है और नाम संकीर्तन करे बस करे महाप्रभु कभी बैठ कर के सो नहीं रहे हैं सोते सोते भी बैठ जाएं और बैठ करके नाम संकीर्तन करें और रात भर जागरण करें बहुत देर तक जगते रहें, जागरण करें ब्रह व्याकुल प्रभुर उद्वेग उठेला महाप्रभु ब्रह्म इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होने के कारण एकदम उद्विग्न हो गए हैं और गंभीराल भित्ति मुखे घोषित लागे ला महाप्रभु गंभीरा की भित्ती में भीत में अपने मुख को रगड़ने लगे रात को कहीं दिख नहीं रहा है महाप्रभु को जैसे और गंभीरा की जो भीत हैं उन भीत में ही अपने मुख को रगड़ने लगे मुखे गंडे नाके अपार श्री महाप्रभु का कहीं गाल चिर गए घिस गए कभी नाक घिस गई कभी महाप्रभु के कपोल बिछ गए हैं घिस गए हैं और उनमें भी लाल पड़ गए हैं उनमें घाव होने लगे रक्त चमकाया है। तो मुखे गंडे नाके क्षत अपार गंड नासका इनमें श्रीमद महाप्रभु के अनेक अनेक क्षत अनेक अनेक घाव बनने लगे उनमें रक्त झलक आया है भावा बेश ना जाने प्रभु पड़े रक्त धार महाप्रभु जिस समय दीवाल से अपने मुख को मारे उस समय नाश्का से रक्त बहने लगे और महाप्रभु कुछ पता ही नहीं कि रक्त बह रहा है सर्व रात्रि करे भावे मुखे घर्षण इस प्रकार पूरी रात्रि विरह भाव में ये कृष्ण कहा हो कहा हो ये कहकर के अधेरे में ही कृष्ण का रूप दर्शन करके अंधकार को ही कृष्ण रूप मान करके महाप्रभु दीवाल में अपने मुख को घिस रहे हैं और गो गो शब्द करे स्वरूप सुनिंद और महाप्रभु उस समय गो गो ये शब्द कर रहे हैं गोविंद गोविंद ये शब्द कह रहे हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है गो गो शब्द कर रहे हैं इस बात को इतनी दूर से श्री स्वरूप दामोदर ने भी सुन लिया दीप उस समय तुरंत ही दीपक को जलाया सोनू दामोदर आए सोते हुए उठ के और उन्होंने दीप जलाया और देखे प्रभुर मुख प्रभु के मुख का दर्शन कर रहे हैं स्वरूप गोविंद दुआल महादुख और महाप्रभु के मुख को क्षत विक्षत देखकर के घिसने से घिसा लग गए हैं और घिसा तो ज्यादा कष्ट देता है कटने पर उतना कष्ट नहीं होता है और आधा घिसा हुआ आधा जला हुआ स्थान वो ज्यादा कष्ट देता है महाप्रभु कि ये दशा देख करके हई महादुख दोनों को अत्यंत अत्यंत दुख हो रहा है सब उस महाप्रभु को हटा करके ये क्या करे वो? ऐसा मत करो ऐसा मत करो देखो कैसे घाप बन गए ऐसा कहकर के प्रभु को सैया के आने सुस्थिर करे सैया पर ला करके सुस्थिर किया पूछने लगे के कहा प्रभु आपने क्या किया ऐसा क्यों कर रहे थे कहा कई नुम ऐसा तुमने क्यों किया प्रभु कहे उद्वेगे घरे ना पारी रहिते श्री महाप्रभु उद्विग्न होकर के कह रहे हैं कि भैया मैं इस कोठरी में नहीं रह सकता हूं इस गंभीर में मेरा जी घबड़ाता है गंभीर में मैं नहीं रह सकता हूं द्वार चाहे बुली शीघ्र बाहरे होइते देखो तुम दरवाजा खोल दो और दरवाजा खोल करके शीघ्र बाहर होइते मैं शीघ्र ही बाहर निकलना चाहता हूं मैं चारों कमरे के बाहर निकलना चाहता हूं द्वार चाहे बोले तुम द्वार को खोल दो ऐसा मैं चाहता हूं शीघ्र बाहरे होइते इस कोठरी से बाहर होना चाहता हूं प्रभु कहे उद्वेग ना पारे रहिते प्रभु कह रहे हैं मैं उद्वेग में नहीं रह सकता हूं नहीं रह सकता हूं द्वार नहीं पाई मैं द्वार को खोलना चाह रहा था परंतु तो मुख लागे चार भीते टकराऊ इधर जाऊं तो टकराऊं इधर जाऊं तो टकराऊं चारों भीतों में मैं टकराता हुआ डोल रहा हूं मैं भीतर नहीं जा पा रहा हूं घर के बाहर नहीं जा रहा हूं और मुख लागे चार भीते चारों दिशाओं में मेरा मुख दीवाल से टकराता है क्षत तो होए रक्त तो पड़े ना पारी आई थे मेरे घाव लग के गए होंगे रक्त तो गिर रहा है परंतु तो ना पारी आई थे मैं बाहर नहीं जा सका ऐसी दशा हो गई फिर भी बाहर नहीं जा सका उन्माद दशा है प्रभु स्थिर न मन इस प्रकार से मन महाप्रभु में उन्माद की दशा पागलपन की दशा उत्पन्न हो गई कि अपने ही सुख दुख का विचार नहीं अपने ही शरीर की रक्षा का विचार नहीं ये करे ये बोले सब उन्माद लक्षण महाप्रभु जो कुछ भी कर रहे हैं जो कुछ भी कह रहे हैं सब पागलपन के लक्षण हैं ये उन्माद दशा उसके ही लक्षण श्रीमंत महाप्रभु में हो रहे हैं सौ गोसाई तबे चिंता पायल मोने इन लक्षणों को देख करके स्वरूप गोस्वामी एकदम चिंतित हो गए कि हाय क्या किया जाए क्या किया जाए सबको बैठकर कर लेकर के सारे भक्तों को बुलाया और महाप्रभु की दशा कह दी कि आज ऐसी ऐसी घटना हो गई इसमें महाप्रभु रात को उठे कहीं कमरे के अंदर उनको घबराहट हो गई अपनी कोठरी के भीतर कहीं बाहर निकलना चाहते हैं महाप्रभु उन्मुक्त तो हो गए कहीं बाहर निकलने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और उस समय श्री महाप्रभु भीत से अपने सिर को रगड़ रहे हैं क्या किया जाए महाप्रभु के साथ में कोई सोलाया जाए परंतु कोठरी तो बड़ी छोटी सी है गंभीरा की एक आदमी के लायक ही एक आदमी सोया है वो बहुत है जरा सी जरा सी वो गंभीरा की जो कोठरी है वो तो बड़ी छोटी है और महाप्रभु किसी को अपने साथ में सुलाना नहीं चाहते पास में तो बड़ी समस्या हुई है उस समय सब भक्त मिली प्रभु रे साधिल सब भक्तों ने कहकर के उस समय महाप्रभु को समझाया कि महाराज आपको रास्ते में रास्ता दिखता नहीं है आपके पास में पास में कोई सोने वाला चाहिए बाहर गोविंद सोते हैं उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल निकट में आपके पास में कोई सोने वाला चाहिए तो सौ भक्त मिली प्रभु ले साधिल प्रभु को साधा और ये कहा कि शंकर पंडित इनकी नींद बड़ी कच्ची है बहुत जल्दी जग जाते हैं सबसे पूछा किसकी नींद जल्दी खुलती है तो शंकर पंडित उनको सब जानते हैं कि इनकी नींद बड़ी जल्दी खुल जाती है बड़ी कच्ची नींद वाले हैं तो शंकर पंडित को उस समय पास में सोवाया महाप्रभु को राजी कर लिया कि शंकर पंडित यही कुटिया के बाहर भी सोएंगे आप भीतर से कि बंद मत कीजिएगा ये भी कहा कि कोई भीतर जा सके तो शंकर पंडित प्रभुर संगे सोआई शंकर पंडित को उस समय सोलाया प्रभु पाद तौले शंकर शयन श्री शंकर उस समय भगवान के श्री प्रभु के चरणों के पास वहीं गंभीर के अंदर कोठरी के अंदर ही ये शयन करें और कहीं प्रभु जागे इसके लिए इन्होंने प्रभु को तैयार कर लिया कि श्री प्रभु अपने चरण को मेरी छाती के ऊपर रख करके सोएं शयन करते हुए श्री महाप्रभु के चरण शंकर पंडित अपने अपनी छाती के ऊपर रख करके श्री महाप्रभु को शयन कराएं कि महाप्रभु कोई भी हलचल करें या उठें तो शंकर पंडित तुरंत जाग जाएंगे प्रभु तार ऊपर करे पाद प्रसारण और श्री प्रभु ने उस समय है धनी श्री शंकर पंडित शंकर पंडित के ऊपर अपने चरण रखे ये धीरे धीरे चरणों को पल भी जाएं, दबाते भी जाएं और महाप्रभु के चरण इनकी छाती के ऊपर ही रखे हैं इसलिए शंकर पंडित का एक नाम हुआ प्रभु पादोपधान बोले प्रभु पादोपधान शंकर पंडित की जय कितना भाग्यशाली श्री शंकर पंडित उपधान कहते हैं तकिया प्रभु के पाद माने चरण का तकिया श्री शंकर पंडित हैं तो शंकर पंडित का एक नाम पड़ गया प्रभु पादोपधान प्रभु के चरणों के तकिया तार नाम है ये शंकर पंडित का नाम हुआ पूर्व विदुर बिदुर श्री शुक्रणित जैसे विदुर की लीला में वर्णन किया सहस्त्र चरणों चरणोपानम ये विदुर का नाम है कि भगवान के चरण के तकिया है विदुर जिस समय भगवान दूत बन करके गए कौरों की सभा में श्री भगवान को बंदी बनाने के लिए उस समय चतुर्गिनी सेना पूरी सेना और जितने भी सभा में बैठे हुए राजा थे अनुगत उनको दुर्योधन ने आदेश दिया कि ये कृष्ण नहीं मानता है इसको पकड़ लो और जितने भी राजा कृष्ण को पकड़ने के लिए गए श्री कृष्ण ने उतने ही स्वरूप एक साथ प्रकट कर लिए और अपना पहले विश्वरूप दिखाया और विश्वरूप दिखा के जब राजा उनको पकड़ने के लिए आए कि अरे ये कोई इंद्र जाल फैला रहा है इंद्र जाल का में अपने स्वरूप को ये इंद्र जाल जाल के तरह से कोई मायावी की तरह से प्रकट कर रहा है मैं इससे प्रभावित नहीं होता हूं पकड़ लो कृष्ण को ऐसा जब आदेश दिया और जितने राजा आगे बढ़े श्री कृष्ण उतने ही विष्णु स्वरूप हो गए और ये राजा स्वयं मूर्चित होकर के गिर गए कृष्ण को नहीं बांध सके तब सब हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं कि हमको क्षमा करो क्षमा करो और दुर्योधन साष्टांग चरणों में लेट रहा है प्रार्थना कर रहा है और कहा हमारे उसमें बड़ी गलती हो गई अब आप आइए मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो श्री कृष्ण ने कहा कि ना भैया ना तेरा प्रीत न मेरा आपदा किसी के आतिथ्य को ग्रहण किया जाता है दो कारणों से या तो प्रीति हो या मैं आपत्ति में हूं तो ना तो तेरे हृदय में मेरे प्रति प्रीति है और ना मेरे हृदय में मैं इस समय आपत्ति में हूं मैं अपनी रक्षा करने के लिए स्वयं समर्थ हूं और ऐसा कहकर के दुर्योधन की मेवा त्यागी और शाक बिदुर घर खाय श्री कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा दुर्योधन के आतिथ्य को स्वीकार नहीं किया और आप तो पूछते पूछते चले बिदुर के घर बिदुर जी के घर श्री बिदुर जी राजकाश से अभी लौटे नहीं थे अपने घर पे नहीं है विदुर स्नान कर रही थी बिदरानी ने स्नान करते करते ही द्वार खोल दिए ठाकुर ने इनकी उस प्रेम दशा को देख करके अपना दुपट्टा बिदरानी के ऊपर डाल दिया बिदरानी को अब होश आया कि अरे क्या मैं उघाड़ी आ गई क्या जल्दी से बस् लपेट करके शिष्ट ठाकुर को पधरा करके ले गई श्री कृष्णचंद बिल्कुल निसंकोच होकर के कह रहे हैं कि हमको तो बड़ी जोर की भूख लग रही है हमको कुछ भोजन हो तो दो बहुत देर खड़े रहे हैं सभा में भूख लग रही है विदरानी मन में विचार करें कि क्या चीज इनको समर्पित की जा सकती है घर की जितनी भी वस्तुएं हैं वे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनका उपयोग हो गया है वे सामे भक्त सामी माने आधा आधी खाई हुई है कभी तो उसमें से कुछ चीज निकाल ली गई है तो शेष वस्तु भी प्रसादी हो गई और तभी ऐसा है कि किसी बालक का किसी का घर के किसी व्यक्ति का उसमें मन भी चल गया है तो मन चलने पर भी वस्तु तो अर्धभुक्त तो हो जाती है तो न तो मन चलना चाहिए ठाकुर के भोग में और ना पहले किसी दूसरे देवता को देकर के बचा हुआ ठाकुर के भोग लगाए जाए ऐसा भी नहीं है पहले ठाकुर को भोग लगेगा ठाकुर जी को और ठाकुर जी को भोग लग करके फिर प्रसादी अन्य देवताओं को दिया जाएगा सब देवताओं का पूजन भगवत प्रसाद के द्वारा होगा परंतु ठाकुर जी का पूजन ठाकुर जी का भोग अंक प्रसादी होगा अमनिया होगा तो अंप्रसादी जो वस्तु है वो अंत प्रसादी वस्तु ही ठाकुर को तो यहां पर कोई वस्तु घर में इस समय अंक प्रसादी नहीं दिख रही है या तो उसमें मन चल गया है या कहीं उपयोग भी उसका किया जा चुका है रसोई करेंगे तो अभी बहुत देर लगेगी और शिव प्रभु कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है तो श्री बिंदु ने मन में विचार किया कि ठाकुर के ही वचन है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति आप तद हम भक्ति प्रत अशन पत्ता पातल कहीं से ली जा सकती है पत्ता कहीं से लिया जा सकता है तो पत्रम पुष्पम पुष्प भी कहीं से लिया जा सकता है कोई भी पुष्पदय पुष्प नहीं है पुष्प भी लिया जा सकता है फल भी कहीं से भी लिया जा सकता है फल और गंगा जल भी सबसे सब, सब जगह से लिया जा सकता है ये वस्तुएं चारों वस्तुएं स्वरूप ती पवित्र होकर के विराजमान सो सामने केले की गह लटक रही है श्री बिदरानी मन में विचार करें कि आहा आ सब वस्तुओं में तो मन चल गया होगा परंतु ये केले की गह जैसे तोड़ करके लाई केला और श्री ठाकुर को विराजमान कर लिया केला सुधारती जाए छीलती जाए तो गुरा गुदा तो फेंकती जाए घूरे पर और छिलका श्री ठाकुर जी को देती जाए और आप भी प्रेम में विफल होकर के ये सत्य करके दिखा रहे हैं कि मैं पत्र पुष्प फल जल सब ग्रहण करता हूं श्री सत्यभामा ने मुझे पत्र ग्रहण की प्रदान किया तुलसी का पत्ता उसको मैंने ग्रहण किया यानी गजेंद्र ने कमल उछाल करके फेंका तो मैंने कमल को सब कुछ छोड़ करके ग्रहण किया और यदि फल दे रही हैं तो इनको भी मैं ग्रहण करूंगा और कोई जल मात्र दे तुलसी दल मात्र जलस छुलवा शाम सुंदर अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तो आपने आनंद पूर्वक छुलका खा रहे हैं और छिलका का यथार्थ में भक्षण करते हुए आप विराजमान हैं क्योंकि ये चार वस्तुएं सदा अप्रस में स्वीकार करने वाली मर्यादा में भी स्वीकार ठाकुर कर... की जो सेवा की मर्यादा है उस सेवा की मर्यादा में भी स्वीकार करने योग्य योग होकर के ये चारों वस्तुएं सदा विराजमान हैं सो आप ग्रहण कर रहे हैं इतने में विदुर जी आए ठाकुर को छिलका खिलाते हुए देख करके बिदरानी को डांटते हुए बोले अरे कठिनचित जो छप्पन भोग रोग हैं उनको क्या ये छिलका खिला रही है क्या बिदरानी को अब बहिर्ज्ञान हुआ और बहिर्ज्ञान होकर के बिदरानी एकदम लजा गई झरझर अश्वधारा अपनी गलती के ऊपर बिदरानी के हृदय में पश्चाताप में अश्वधारा प्रवाहित होने लगी बिदुर जी ने बिदरानी को हटाया और सुंदर सुंदर फल अमनिया करके जिसे मैं ठाकुर को खिला रहे हैं आपने दो कोर खाए और कह रहे हैं बिदुर जी पेट भर गया जो स्वाद पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा बोले भक्त भगवान की जय श्री बिदुर जी महाराज की जय तो बिदुर जी के लिए ये कहा गया कि इति ब्रवाणम बिलरम विनीतम सहस्त्र शीर्ष चरणो प्रधानम पृष्ठ हो भगवत कथायाम प्रणीय मानो मुन रभ्य चष्टो श्री बिदुर जी पूछ रहे हैं कि महाराज हृण्य आक्ष हृण्य का शब, इनके जन्म की कथा हमको कहो श्री वैकुंठ में ब्राह्मणों का संका का जय विजय को शाप कैसे हुआ और कैसे भगवान के पार्षद हिरण्य चर कश्यप होकर के प्रकट हुए इस चरित्र को हमने हम हमारे सामने कहो श्री मैत्री मुदुर जी देखें बोल गोदी में तो कुछ है नहीं प्रभु इतना ध्यान से गोद की ओर क्यों देख रहे हैं बोल मैं क्या देख रहे हो बोल बिदुर तुम ऐसा प्रश्न नहीं करोगे तो और कौन करेगा ये तुम्हारी गोदी नहीं है गोविंद के चरणों का तकिया है। सहस्त्र शीर्षा चरणोपधानम सीर्षा भगवान के चरण का उपधान होकर के तकिया होकर के ये विराजमान है तो जैसे विदुर के लिए कहा गया सहस्त्र शीर्ष चरणोपधान ऐसे यहां पर प्रभु पादोपधान ये श्री शंकर पंडित का यह नाम पड़ गया सब कहते हैं कोई भी बात कहो वो भगवान के शास्त्र प्रभो पादोप्रधान उनके पास में जाओ प्रभो पादो पादोपान के तो इनका नाम ही बढ़ गया शस्त्र शीर्ष चरणोप्रम ऐसे श्री विदुर विराजमान हो रहे हैं और विदुर की तरह से श्री शंकर पंडित वे भी इसी प्रकार विराजमान हो रहे हैं शंकर प्रभु को के चरणों को दबाते हैं और दबाने से प्रभु को नींद आ जाती है करिन तब जब प्रभु सो जाए तब ये शहन करते हैं इस प्रकार उहार अंगे पड़िया शंकर निद्रा या आए श्री शंकर कभी नंगे शरीर से ही सो जाए और सोते सोते ही नीद इनको भी आ जाए प्रभु आपना कंथा तारे ओढ़ाए श्री प्रभु का कितना बादशाह ले अपना कंथा लेकर के श्री शंकर पंडित को ओढ़ा दे श्री प्रभु अपने कंधे को कहीं ठंड लग जाएगी ये महंगा सो रहा है ऐसा कहकर के प्रभु अपने कंधे कंथा को इनको ओढ़ाए अंतर घुमाए शंकर शीघ्र चेतन श्री शंकर अति शीघ्र चेतन हैं जल्दी जाग जाने वाले हैं इसलिए निरंतर उसी अवस्था में माने कैसी भी शैया हो कुछ भी हो शंकर को अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं टुकड़ों तो में ये नींद पूरी कर लेते हैं जबकि एक बार नींद खुल जाए तो फिर दोबारा आने में और दस दस पंद्रह आध घंटा लग जाए परंतु इनकी नींद तुरंत आ जाए तुरंत ही उतने से समय में नींद पूरी कर लेते हैं बस ये पाद चापे करे रात्रि जागरण अत्यंत तो उठकर के बैठ जाए महाप्रभु के चरणों को दबाने लगे रात्रि जागरण करें तार भरे नारे प्रभु बाहर आई थे शंकरा, शंकर पंडित के भाई के कारण प्रभु घर के बाहर नहीं निकल पाते हैं और तार भरे नारे भित मुखाबजी घोषिते शंकर देख लेंगे ये कहकर के महाप्रभु दीवाल में भी अब कभी मुंह घर्षण नहीं करते हैं महाप्रभु रघुनाथ दास गौरांग स्त कल्प वृक्ष प्रकाश इस लीला का श्री गौरांग स्त कल्प में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया है उसी का आधार लेकर के मैंने इस लीला का वर्णन किया निताय गौर हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय मृताय गौर हरि जय जय श्री राधेश्याम जय जय जयपी के पाच गोविंद आचार्य की एक टीका